श्री गर्ग संहिता गिरिराज खंड पांचवा अध्याय गोपों का श्री के विषय में संदेह मूलक विवाद तथा श्री नंदराज एवं रिजभानु के द्वारा समाधान श्री नारद जी कहते हैं एक समय समस्त गोपों और गोपियों ने नंदनंदन के उस अद्भुत चरित्र को देखकर यशोदा सहित नंद के पास जाकर कहा गोप बोले हे hey यशो मैं गोपराज तुम्हारे वंश में पहले कभी कोई भी ऐसा बालक नहीं उत्पन्न हुआ था जो पर्वत उठा ले तुम स्वयं तो एक शिलाखंड भी सात दिन तक नहीं उठाए रह सकते कहाँ तो सात वर्ष का बालक और कहाँ उसके द्वारा इतने बड़े गिरिराज को हाथ पर उठाए रखना इससे तुम्हारे इस महाबली पुत्र के विषय में हमें शंका होती है जैसे गजराज एक कमल उठा ले और जैसे बालक गोबर छत्ता हाथ में ले ले उसी तरह इसने खेल ही खेल में एक हाथ से गिरिराज को उठा लिया था यशोदे तुम गोरी हो और नंद जी तुम भी सुवर्ण सदृश गौरवर्ण के हो किंतु यह श्याम वर्ण का उत्पन्न हुआ है इसका रूप रंग इस कुल के लोगों से सर्वथा विलक्षण है यह बालक तो ऐसा है जैसे छत्रियों के कुल में उत्पन्न हुआ हो बलभद्र जी भी विलक्षण हैं किंतु इनकी विलक्षणता कोई दोष की बात नहीं है क्योंकि इनका जन्म चंद्रवंश में हुआ है यदि तुम सच सच नहीं बताओगे तो हम तुम्हें जाति से बहिष्कृत कर देंगे अथवा यह बताओ कि गोपकुल में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई यदि नहीं बताओगे तो हमसे तुम्हारा झगड़ा होगा श्री नारद जी कहते हैं गोपों की यह बात सुनकर यशोदा जी तो भय से कांप उठी किंतु उस समय क्रोध से भरे हुए गोप गणों से नंदराज इस प्रकार बोले श्री नंद जी ने कहा गोप गण मैं एकाग्र चित्त होकर गर्ग जी की कही हुई बात तुम्हें बता रहा हूं जिससे तुम्हारे मन की चिंता और व्यथा शीघ्र दूर हो जाएगी पहले कृष्ण शब्द के अक्षरों का अभिप्राय सुनो ककार कमलाकांत का वाचक है ऋकार राम का बोधक है शकार श्वेत द्वीप निवासी ऐश्वर्य गुणों के स्वामी भगवान विष्णु का वाचक है अढ़ साक्षात नरसिंह स्वरूप है अकार उस अक्षर पुरुष का बोधक है जो अग्नि को भी पी जाता है अंत में जो विसर्ग नामक दो बिंदु है ये नर और नारायण ऋषियों के प्रतीक है ये छह पूर्ण तत्व जिस परिपूर्णतम परमात्मा में लीन है वही साक्षात कृष्ण है इसी अर्थ में इस बालक का नाम कृष्ण कहा गया है युग के अनुसार इसका वर्ण सतयुग में शुक्ल त्रेता में रक्त तथा द्वापर में पीत होता आया है इस समय द्वापर के अंत और कलयुग के आदि में यह बालक कृष्ण रूप को प्राप्त हुआ है इस कारण से यह नंद नंदन कृष्ण नाम से विख्यात है पांच ज्ञानेन्द्रिया तथा मन बुद्धिचित्त ये तीन प्रकार के अंतकरण आठ वसु कहे गए हैं इनके अधिष्ठाता देवता भी इसी नाम से प्रसिद्ध हैं इन वसुओं में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर ये श्री कृष्ण देव ही चेष्टा करते हैं इसलिए इन्हें वासुदेव कहा गया है नंदनी राधा जो कीर्ति के भवन में प्रकट हुई है उसके साक्षात पति ये ही हैं इसलिए इन्हें राधापति भी कहा गया है ये साक्षात पर पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं और सर्वत्र व्यापक होते हुए भी स्वरूप से गोलोक धाम में विराजते हैं नंद वे ही ये भगवान भूतल का भार उतारने कंसाधिद को मारने तथा भक्तों का पालन पोषण करने के लिए तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं भरतवंशी नंद इस बालक के अनंत नाम है जो वेदों के लिए भी गोपनीय है तथा इसकी लीलाओं के अनुसार और भी बहुत से नाम विख्यात होंगे अतः इसके कितने ही महान विलक्षण कर्म क्यों न हो उनके संबंध में कोई विस्मय नहीं करना चाहिए गोपगण अपने पुत्र के विषय में गर्गजी की कही हुई इस बात को सुनकर मैं कभी संदेह नहीं करता क्योंकि पृथ्वी पर वेद वाक्य और ब्राह्मण वचन ही प्रमाण है गोप बोली यदि महामुनि गर्गाचार्य तुम्हारे घर गर आए थे तब उसी समय नामकरण संस्कार में तुमने भाई बंधुओं को क्यों नहीं बुलाया चुपचाप अपने घर में ही बालक का नामकरण संस्कार कर लिया यह तुम्हारी अच्छी रीति है कि सारा कार्य घर में ही गुपचुप कर लिया जाए श्री नारद जी कहते हैं क्रोध से भरे हुए गोप नंद मंदिर से निकलकर वृषभानुवर के पास गए वृषभानुवर नंदराज के साक्षात सहायक थे तथापि इसकी परवाह न करके जातीय संगठन के बल से उन्मत्त हुए गोप उनके पास जाकर बोले गोपों ने कहा हे बृजभान्वर तुम हमारे जाति वर्ग में प्रधान और महामहस्वी हो अतः गोपेश्वर भोपाल तुम नंदराज को जाति से अलग कर दो बृजभान्वर बोले नंदराज का क्या दोष है जिससे मैं उनको त्याग दूं नंदराज तो समस्त गोपों के प्रिय अपनी जाति के मुकुट तथा मेरे भी परमप्रिय हैं गो बोले राजन महामते यदि तुम नंदराज को नहीं छोड़ोगे तो हम सब रजवासी तुम्हें छोड़ देंगे तुम्हारे घर में कन्या बड़ी आयु की होकर विवाह के योग्य हो गई है और तुमने हमारी जाति के प्रधान होकर भी धन संपत्ति के मद से मतवाले हो अब तक उसे किसी श्रेष्ठ वर के हाथ में नहीं सौंपा है इसलिए तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ा हुआ है महामते नरेश आज से हम तुम्हें जाति भ्रष्ट तथा अपने से अलग मान लेंगे नहीं तो शीघ्र नंदराज को छोड़ दो छोड़ दो वृद्ध भानु ने कहा गोपगण मैं एकाग्र चित्त होकर गर्ग जी की कही हुई बात बता रहा हूं जिससे शीघ्र ही तुम्हारी चिंता व्यथा दूर हो जाएगी उन्होंने बताया असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति लोकेश्वर परात्पर भगवान श्री कृष्ण नंदगृह में बालक होकर अवतीर्ण हुए हैं उनसे बढ़कर श्री राधा के लिए कोई वर नहीं है ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भूमि का भार उतारने और कंसादी के वध करने के लिए भूतल पर श्री कृष्ण का अवतार हुआ है गोलोक में श्री राधा नाम की जो श्री कृष्ण की पटरानी है वे तुम्हारे घर में कन्या रूप से अवतीर्ण हुई है उन परादेवी को तुम नहीं जानते मैं इन दोनों का विवाह नहीं कराऊंगा इनका विवाह यमुना तट पर भांडीरवन में होगा वृंदावन के समीप निर्जन सुंदर स्थल में साक्षात ब्रह्मा जी पधारकर श्री राधा तथा श्रीकृष्ण का विवाह कार्य संपन्न कराएंगे अतः गोप्रभर तुम श्री राधा को लोक चूड़ामी साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण की अर्धांग स्वरूपा एवं गोलोकधाम की महारानी समझो तुम समस्त गोपगण भी गोलोक से इस भूतल पर आए हो इसी तरह गोपियाँ और गौवें भी श्री राधा की इच्छा से ही गोलोक से गोकुल में आई हैं यो कहकर साक्षात महामुनि गर्गाचार्य जब चले गए उसी दिन से श्री राधा के विषय में मैं कभी कोई संदेह या शंका नहीं करता इस भूतल पर ब्राह्मण वचन वेद वाक्यवत प्रमाण है गोपों यह सब रहस्य मैंने तुम्हें सुना दिया अब और क्या सुनना चाहते हो इस प्रकार श्री गर्ग सहिता में श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में गोप विवाद नामक पांचवा अध्याय पूरा हुआ